बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहदित श्रीनंद नंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामूतम विन्दावन मनोहर बांचाकतरुव्यु पतिता नंग पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यमंग वंदे परमानंदमाधव वृंदाई तुलसीदे वै पिया वै केशवश भक्ति पदे देवी सत्त नमो नम नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने भक्ति गुभक्ति भक्ति मोदा जगोबर दैयम सदाभवीष्टो तेठास्पदं शिव विरचि तम शरण्यीता हम पनुतपाल दीपोत वंदे महापुरुष ते चरारिंद स्तक्ता दुस्त सुरेपी तराज्य लक्षक्ष धर्मीर्ज वचसा जदगाजरण्यम मेघ दईत वधा वह वंदे महापुरुष ते चरणविंदम यद्लवन खमि छटाया विस्फुर्जित किमें कपवध स्वदर्शी पूर्णागर सुसागर सारूर्ति साराधिका मी का कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंदत गाधर शिव गौर भक्त गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कन का दातो संकीर्तनिक पितर कमलायताक्ष विषाम्भरौ दिज भरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा भतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी जसास्त हृदय संवीर तंग सिंह मह भजे वंशी विभूषित करात नवनी र पीतांबरा बिंबलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा मुखादरबिंदना कृष्णत्मी तत्म न जाने कृष्ण पर तत्म न जाने वंशी विभूषित नवनीरदावाद सुंदर मुखा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरबिंदनाभा कृष्णत्म कि तत्म न जाने कृष्णा परम कि तत्म न जाने सिसिलो सिशिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाध जी गौड़ी गोष्ठीपो थी मठ के प्रतिष्ठा था श्रीशिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताएं भगवान की कृपा भगवान की कृपा आपका ऊपर ऐसे नहीं आएंगे योर अटेंशन प्लेस भगवान की कृपा आपका ऊपर ऐसे नहीं आएंगे भगवान का कीपा, भगवान की शक्ति भगवान की तत्प्रकाश तत्शक्ति इनके माध्यम पे आपका ऊपर भगवान का कीपा टपकेंगे भगवान का कीपा कोई डायरेक्ट नहीं प्राप्ति कर सकता भगवान का कृपा पाने के लिए भगवान का शक्ति तत्प्रकाश इसका ऊपर डिफेंड करना निर्भर करना पड़ता है पहला बात तो ये है जो इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन दो सेजेज आफ्टर लॉन्ग डेरिवेशन have given us immense treasure of spiritual knowledge but we are so fool that we are not ready to accept it bharat bhumi adhyatmik bhumi hai ye bharat bhumi mein jitna sare mani rishiyon ne apna bhajan karte hue jo sare anubhav jo gyan vigyan humko diye hain hum itna murkh hain कृपा को लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सबसे बड़ा बात ये दुख की बात है भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसका तो जीवन बन गया एकदम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे भारत भूमि क्या है इसका बारे में चिंतन करे इनका जो इनका बारे में चिंतन करे तो पता चलेगा महाराज तो आपका जीवन तो बन जाएगा सार्थक हो जाएगा भगवान का कृपा प्राप्ति करने के लिए जिसका इच्छा है उनका बारे में हमारा थोड़ा कहना है जिनका जिंदगी का फॉर्मूला है खाओ पियो जियो इनके लिए हमारा कोई उपदेश नहीं है जो भगवान को मानते हैं थोड़ा इनका लिए थोड़ा सुझाव दे थोड़ा कथा है आज सी गोपाष्टमी तिथि बड़ा महामहोत्सव है अभी हमने कहे भगवान कौन है भगवान कौन है भगवान लाखों भगवान नहीं है भगवान एक है एक ही भगवान है अद्वितीय इनके नाम है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण गोविंद जिन्होंने ये आज का दिन ये गोपाष्टमी का दिन बाल गोपाल ने धीरे धीरे जब बरे हुए थोड़ा सा तो मैया को बोले कि हम गऊ चराने जाएंगे अरे तू बच्चा है कैसे जाए ना मैया हम जाएंगे हम गऊ चराने जाएंगे जितना सारे ग्वाल वाल को लेकर आज वो दिन है गोपाष्टमी का दिन आज का दिन गोपाल ने जितना सारे छोटे छोटे बछड़ा है सबको लेके गौ चराने गए थे बोले गो माता की जय ये छोटे छोटे बछड़ा को लेकर गोपाल गोविंद जितना सारे गोवाल बाल को लेकर गौ चराने आज का दिन गए थे अब जब जसोदा मैया ने कही दूर मात जाना दूर मात जाना क्योंकि तू बच्चा है ना मैया हम दूर नहीं जाएंगे नजदीक रहेंगे नंदो गांव का आसपास जितना सारे खैरा है खदीरबन खैरा फिर आपका कद, आपका टेर कदम जहां सिलो रूपो को साई पाद जी ने भजन किए वो जाएगा वो सब जाएगा गौ छोटा सा बछड़ा का चरण विचरण करते थे वहां खेलकूद करते थे और गोपाल माँ को वादा किए मैया ने बोले कैसे हम समझे कि तू दूर गया नहीं उदम किए नहीं हो बोले हम ऐसे करें बीच बीच में बांसुरी बजाइ करे बांसु बंसी बजा देंगे जब बंसी बजाएंगे आपको घर में पता होगा कि गोपाल नजदीक है गोपाल नजदीक है ऐसे आप समझो समझ जाओगी ऐसा करके गोपाल आज का दिन बछड़ा अर्थात गोपालन शुरू किए गोपाष्टमी आज का तिथि है हमने कहीं अभी भगवान का कीपा प्राप्त करने के लिए भगवान का शक्ति भगवान का प्रकाश इनके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है ये जो सुरोभी गौ माता है यह भी भगवान का प्रकाश है तत्शोक्ति तो तो प्रकाश तत्प्रकाश तो तत्शोक्ति तो है इसलिए ए गौ माता के सेवा के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है भगवान के सेवा करने के लिए जो अवस्था चाहिए वो अवस्था साधारण आदमियों में होता नहीं इसलिए त्वीय वस्तु जैसे गंगा जी जमुना जी तुलसी जी माता ये सब जो है ये त्वीय वस्तु है भगवान का त्वीय वस्तु है इनके सेवा करो तो आपका भगवान चरण में भक्ति हो जाएगा भगवान का कृपया मिलेगा ब्रह्मा जी ने लोक पिता ब्रह्मा जी जब तपस्या किए थे जब तपस्या किए थे ब्रह्मा जी तपस्या करने का बाद भगवान ने उनका ऊपर कृपा करके अपना स्वरूप को दर्शन दिए हम भागवत चर्चा में ये बाटिंडा का मठ में ये सब चर्चा किए हैं ब्रह्मा जी को भगवान कृपा किए हैं अपना स्वरूप को दर्शन दिए हैं कैसे हैं अपना धाम अपना सारे परिकर कैसा लीला है कैसा देखने में ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं दर्शन दिए अब वो चौथुष्लोकी भागवत में आता है ये सब चर्चा हो चुका है अभी ज्ञानम परम गुंग में जिज्ञान समन्वितम सहस्यम तदंगान गुदित मया जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तो थ ही वह विज्ञान मद अनुग्रह ब्रह्मा जी को भगवान ने कहे जे हमारा जो ज्ञान हमारा अपराध ज्ञान हमारा विषय में तत्व तो तो ज्ञान आपको हो जाएगा मेरा आशीर्वाद रहा मद अनुग्रह हमारा कीपा नहीं होने से आपना चेष्टा से भगवान को नहीं जान पाओगे ब्रह्मा को आशीर्वाद दिए थे और ब्रह्मा जी ने उसी समय गोलोक वृंदावन की, की जो एक झांकी गोलोक वृंदावन की जो अपराकृत झांकी इनके सामने प्रकट हुए इसका बारे में ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संगीता बोल के सुंदर एक किताब एक रचना किए इनके श्लोक ब्रह्मो संगीता बोला जाता है इनमें ब्रह्मा जी जो जो जो कुछ देखे हैं साक्षात भगवान का कीपा के द्वारा गोलोकधाम वृंदावन का जो झांकी उनका सामने आए ये देखते रहे और उसका बात, इसका वर्णना जो है ये हमारा सामने ब्रह्म संगीता का रूप पे हमारा सामने आए ये जो ब्रह्म संगीता है इसमें चिंता मुनि पकड़ो सदमुष कल्प विक्खो लखा ब्रितेश अंतम यहाँ गोलोक का गोलोक का वर्णन है भगवान नित्य धाम में हजार हजार गौ माता को लेकर सुरोवी गो माता को लेकर विचरण करते हैं ब्रह्मा जी जो देखे हैं उसी को बता रहे हैं चिंता मुनि पकरो सदमसु कल्प विक्षो लक्ष बित, लक्षावृत्य सुशुर रविपाल अंतन ये गौ माता को एकदम पालन करते हुए भगवान श्री कृष्णो अपना जिंदगी को गुजारते हैं अपना अपराधिक जो जीवन है गो माता को छोड़कर भगवान श्री कृष्णो सोच ही नहीं सकता गो माता को छोड़कर भगवान गोविंदो सोच ही नहीं सकता गोविंदो नाम इसलिए हुआ है कि गो माता को छोड़कर भगवान श्री कृष्णो किसी भी हालत में जीवित नहीं हो सकता ऐसा आनंद है भगवान का इसलिए भगवान का बारे में ब्रह्म केन्द्र में बताए हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण तमाम अनंत इन्फिनेटी ब्रह्मांडो अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण इनके पीछे और कोई कारण नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण छोड़कर और कोई कोई दूसरा कारण नहीं है एक ही अद्वै ज्ञान तत्व तो तो भागवत में बोला जाता है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो माता छोड़कर बिल्कुल जी नहीं सकते आप जानते ही हो कैसे भगवान श्री कृष्ण छोटे बचपन से अभी हम बोले पालन करते करते जो बड़े हुए गौ पालन किए ये काम बन इधर उधर भटकते रहे सुंदर गौ माता को लेकर और गोमाता जैसे चलती है ऐसे नंगा पैर भगवान श्री कृष्ण चलती नंगा पैर जोस्दा मैया ने बोले ये ब्रज की भूमि बड़ा कठिन है तू तो एक काम कर एक एक चप्पल पहन के जा जूता पहन के चप्पल पहन के जा बोले ना मैया गोमाता ऐसे चलती है तो हमको भी उनके सम्मान के द्वारा हमको ऐसे ही चलना है ऐसे चलना है आपको मालूम है गिरिराज गोवर्धन का बारे में आपको मालूम है गिरिराज गोवर्धन आपको मालूम है वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन है ये गोवर्धन ये नाम जो पड़ा है गोवर्धन गोवंशों का वर्धन करने वाले ये गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज को श्रीमद भागवत जी महापुराण में श्लोकों में सुंदर वर्णन किया हंता यमल हरिदास वर् जग राम कृष्ण चरण परशो मानम तनोति सह गो गो स्तो पानियो सुजो कंदरो कौंद क्या बताए क्या बताए अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है चारो हंता यम्रि ररिदास वर्म कृष्ण चरण परशो प्रमोद मानम तनोति सह गो गो स्तो पानीय सुजवसो कंदरो मोल ये गवर्धन गिरी कंदर में गो गौ माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम विचरण करते थे आर गौ माता को लेकर सेवा करते थे भगवान गोविंद का अद्भुत सेवा आपको मालूम है ये गिरिराज गोवर्धन पूजा कुछ दिन पहले गए उसमें इंद्र महाराज स्वर्ग का राजा जब इंद्र महाराज देखें भगवान श्री कृष्णो ने हमारा पूजा बंद कर दिया जब देखे भगवान श्री कृष्णो ने नंद बाबा आदि सबको को बता के हमारा पूजा बंद कर दिया उस टाइम में बड़ा गुस्सा हुआ भगवान गोविंदो ने एक गिरिराज पूजन किया बोले इंद्र महाराज का पूजन का जो समान है इसको लेके गिरिराज को पूजा करो ये गोवर्धन है गोवर्धन इनको पूजा करो इनका पूजा के द्वारा आपका पूरा परिपूर्ण किफा मिलेगा गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है यह अलग कुछ नहीं है और जब इंद्र महाराज ने सात दिन सात रात तक इतना बारिश दिए यह बारिश के द्वारा ब्रजभूमि को खत्म करने का चक्कर में था इंद्र महाराज अपना ओयदावत कर जहां उतारे ब्रजभूमि में वो जगह का नाम क्या है बहेज बहेज जो वृंदावन में विचारण करते हैं साधु संत वो जानते हैं जो जाएगा इंद्र महाराज ने आके गुस्सा के मारे हम ब्रजभूमि के खत्म कर देंगे ऐसा करके जहां लैंड किए जैसे प्लेन लैंड करता है वो लैंड किए वो जगह का नाम है बहेज बहेज मतलब वो जायगा बज्रो बज्रो लेके वज्र लेके वहां उतारे की ब्रज के हम खत्म कर देंगे लेकिन ब्रजभूमि तो तुम्हारा पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है ये तो गोलोक वृंदावन से आए हैं साक्षात धाम है इसको खत्म करना तो उसका बस का काम नहीं है लेकिन इतना अभिमान है जब बारिश दिए सात दिन सात रात भगवान श्री कृष्ण अपना अंगुष्ठी पर गोवर्धन को धारण किए और इंद्र महाराज के जो अत्याचार हैं इसको खत्म कर दिए कुछ नहीं हुआ उसके बाद इंद्र महाराज ने सोचा ये तो कोई साधारण बालक नहीं है यह ठाकुर जी स्वयं होगा क्योंकि सात दिन सात रात गिरिराज गोवर्धन के पकड़ के रखे हमारा इतना बृष्टि बारिश दिए जो प्रलय का टाइम में वो बारिश आता है इसमें कुछ नहीं बिगाड़ा का भगवान स्वयं है उस टाइम में इंद्र महाराज भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेने के लिए आए लेकिन अकेला नहीं आए अकेला नहीं आए आने का टाइम में क्या किए सूर्यि माँ को सामने लेके आए क्यों अगर सूरभिमा को सामने लेके आए इंद्र भगवान सूर्य देवी को देख लिए बस उसका जो कष्ट है सारे खत्म हो जाएगा गुस्सा नहीं करेंगे सूर्वी माँ को सामने लेकर पीछे पीछे इंद्र जी माथा नीचू कर कर चोरों का मापिक धीरे धीरे कृष्ण भगवान का चरण में आके शरण लिया हमको क्षमा करो जो हुआ सो हुआ जो कर दिया हमको क्षमा करो इंद्र भगवान ने जब स्तुति सुने इंद्र भगवान ने स्तुति की भगवान गोविंदो का स्तुति करने के बाद क्षमा कर दिया अवलेख का भी, भी अभिमान मत करो अभिमान करने से कुछ नहीं होगा आप ध्यान से सुनो साइंटिफिक व्याख्या विज्ञान तो हमारा दर्शनिक थोड़ा वो समय अल्प है ज्यादा बताने का टाइम नहीं है ये जो गौ माता है हमने अभी बताए भारतवर्ष भारत भूमि भारत जो है ये आध्यात्मिक देश है हम तो हैरान हो जाते हैं कि ये जो समाज है मूर्ख समाज है ये मूरख समाज सारी यूरो सोसाइटी का नकल करते रहे वो जाने नहीं हमारा देश में क्या संपत्ति है वो तो विदेश का विदेशी का विदेशी का नकल करते रहे वो जाने नहीं इंडिया में भारत में क्या है क्या मिल सकता और अभी विदेशियों ने धीरे धीरे आकर भारत भूमि में सारे ये कीपा लेने के लिए आते हैं यहां तक कि जेसस क्राइस्ट जीसु खिस्ट जी ख्रिश्चन धर्मो का प्रवोत्तक जो है वो भी इंडिया में आए थे छुपा कर, छुपाकर आए थे इंडिया में वो जेसस क्राइस्ट का जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है मिसिंग लाइफ ऑफ जेसस जैसाइस्ट इसमें दिया हुआ है छुपाकर इंडिया में आए भारत में आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए ये आप लोगों को मालूम नहीं है जो भी है भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है ये मोनी ऋषियों का भूमि है जाग जोगो सारे होते रहे यहां आप विचार करके बताओ जितना सारे जाग जग होता है जितना सारे कुछ होता है भारत भूमि में पूजन अर्चन जो कुछ भी है आप गौ माता को छोड़कर कर सकते हो कि नहीं बताओगे पहले गौ माता को छोड़कर आपका जगह होगा क्या होगा बोलो चिंता करो यही गौ माता का हत्या बंद करो गौ माता का हत्या हर हालत में बंद होना चाहिए इसका क्या होगा नतीजा ये हम बता रहे अभी साइंटिफिक व्याख्या सुन लो ये जाग जो जो है गौ माता हवन जो होता है इसमें जितना सारे घी घी लगता है हवन में जितना सारे गौ माता से आते है गौ माता अभी देखो जितना सारे दुनिया का जारे विचार हैं और भारत का भारत भूमि का जो वैदिक कल्चर है इसका विचार अलग है विचार करके देखो कभी भी टट्टी पेशाब एक कभी भी छोड़ने का लायक नहीं है आप टट्टी जाते हो पेशाब जाते हो ऐसा नाग बंद करके करके आते हो लेकिन वेद में वेद का इंजेक्शन है वेद का आदेश है वेद का आदेश क्या है आप किसी आदमी का हड्डी स्पर्श करो तो आपको नहाना पड़ेगा किसी हड्डी मुर्दा का हड्डी स्पर्श करो या टट्टी पेशा स्पर्श करो तो आपको नहाना पड़ेगा लेकिन गोमाता का बारे में वेद में डायरेक्ट आदेश है गोमाता का जो गोबर है गो माता जो गोमूत्र है ये परम पवित्र है ये भगवान का सेवन पूजन में लगते हैं चौका लगाने के लिए और भगवान का सेवा में लगते हर हालत में और भगवान स्वयं ब्रजभूमि का लीला को विचार करो भगवान श्री कृष्णो गौमूत्र से नहाते हैं क्योंकि गौमूत्रों में गौमूत्रों में गंगा का आवास है और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है कितना सास्तो आपको चाहिए सारे प्रमाण है गोबर में लक्ष्मी देवी का निवास है क्यों महाराज गोबर में बस सूरभी माता जब प्रकट भई सूरभी माता का अंदर जितना सारे देवता लोग सूरभी माता का चरण वंदना करके उनका शरीर में प्रविष्ट हुए लेकिन लक्ष्मी देवी आई नहीं बोले हम तो धन की दौलत धन दौलत का मालकिन है हमको बुलाने से तब जाएंगे तो उनको बुलाए नहीं सारे देवता लोगों का आवास हो गया गौ माता का अंदर ये गौ माता का पिक्चर देखो के गौ माता का आपका पिक्चर है ही है एक किताब निकाला है इसको हिंदी में निकाला जाएगा इसमें साइंटिफिक विज्ञान का व्याख्या है सारे विज्ञान का पूरा साइंटिस्ट लोग का बहुत आनंद लगे गौ माता का जो गोबर है इसका नाम है गोबर गो, गो माने गो माता का बर बर मैंने आशीर्वाद गोबर गोबर का माने है गोबर बर गो माता का बरदान ये सा, बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया ये जो भारत भूमि है इससे ही विदेशी लोग सीखा है सब कुछ आप पागल कमापी उन लोगों का पीछे दौड़ रहे हो लेकिन आज जितना पृथ्वी है ज्ञान विज्ञान है कल्चर है जो कुछ भी है सारे इंडिया से सीखा है यहां तो कि मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स सब कुछ ये इंडिया से गया है सब लेकिन आज विदेशी लोगों का नकल कर रहा है दुर्भाग्य की बात है ये भारत भूमि में जितना सारे जग जागो हैं, पूजा अर्चन है इसमें गो माता को छोड़कर आप कुछ भी कर नहीं सकते हो संभव नहीं है गौमूत्रो में गंगा जी का स्थान है गोवर में लक्ष्मी देवी का वो अंतिम में आई बोले अभी जगह नहीं है जगह खाली नहीं है आप गोबर में तो ठीक है गोबर में गोवर में लक्ष्मी देवी का स्थान है वैज्ञानिक लोग सारे वैज्ञानिक लोग टेस्ट करके देखे हैं गोबर में क्या है आप शहर में जितना सारे पॉलिटिकल लीडर है सब है वो लोग पीछे पर रहे कि गो माता का पालन इधर बांधकर सब हटाओ वो लोगों को मेरा सामने बुलाओ हम प्रार्थना करें विचार करके देखाए ये गोबर जो है गोमूत्र है इसमें वैज्ञानिक लोग परीक्षा करके देखे हैं एंटीसेप्टिक गोमाता का जो गोबर है जहां चोका लगे वहां कोई जो बीमारी है मतलब जितना सारे वायरस है डिजीज है जो उतना सारे छोटे छोटे वो रह नहीं सकता और गोमूत्रों में भी ऐसा है गौमूत्रो ये गो, गोवर गौमूत्रो ये पृथ्वी देवी का आहार है पृथ्वी देगी का भोजन है देखोगे भागवत में आता है जब गोमाता और धर्म वृषो और पृथ्वी रूपी गोमाता ये जो गोमाता है वेद में प्रमाण है ये गोमाता ये पृथ्वी का स्वरूप है पृथ्वी का पूरा स्वरूप है ब्रह्मांडों का सब प्रमाण है वेद के पेद में स्तुति है गोमाता का ऊपर सूरबी गाय का ऊपर अभी बात ये तो आ, ये है जो ये, ये जो गोमाता है गोमाता के जो गोबर है गोमूत्र है ये पृथ्वी का आहार है भागवत में प्रमाण है धर्म रूपी विस्वराज और पृथ्वी रूपी गोमाता इनके ऊपर जो कली महाराज जब अत्याचार करने के लिए आए थे शोट को निकल ऐसे तब देखे परीक्षित महाराज देखे परीक्षित महाराज देखने का बाद भागे आए बोले तू कौन है परिचय दे तेरे को काट के फेंक देंगे अभी ये हम अर्जुन अर्जुन जुधिष्ठिर पांडवों का वंशोधर है हमारा खानदान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने गो माता और गो ब्राह्मण इसके ऊपर उदासीन रहे हर वक्त हमारा विचार है तू कौन है परिचय दे नहीं तो तेरे को काट के फेंक देंगे बाद में हाथ जोड़कर कोली ने बोले हमको क्षमा कर दो हमारा परिचय है कली तू कली है और हमारा सामने हमारा राजत्व में तेरा कैसा हिम्मत हुआ गो माता का और तू ये जो गौता है, है तू अत्याचार कर रहे हैं तेरा तो हिम्मत कम है हैं बहुत है बोल के जब बोले तो छोड़ के भागे बोले हमको जगह देगा वही हम रहेंगे ये सब बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे फिर गौ माता का बारे में परीक्षित महाराज जो स्तुति किए हैं वो सुनने का लायक है सारे पॉलिटिकल लीडर को सुनना चाहिए हम तो खुल खुलकर दिखाना चाहिए देखो तुम्हारा क्या बुद्धि बिगाड़ गया देखो इधर क्या लिखा है गोमाता के बारे में परीक्षित महाराज बोले जे ये गोमाता और गौमाता के ऊपर जो अत्याचार करे उसका सारे सारे जितना धर्म कर्म जितना सारे हैं सारे खत्म हो जाते हैं जिस देश में गो माता के ऊपर अत्याचार होता है वो देश में कभी भी शांति नहीं फैलेगा शांति नहीं हो सकता गोमाता का जो गोवर है गोमूत्र है ये पृथ्वी देवी का आहार है आज से 100 साल पहले भी देखो जितना सारे जंगल है पहाड़ पर्वत हैं, सारे एकदम हरा भरा रहता था चारों ओर क्योंकि गौ माता विचरण करते थे उसमें गौ माता अपना अपना गौमूत्रो अपना गोबर विसर्जन करते थे इसके द्वारा पृथ्वी एक भूमि बड़ा उर्वरा होते थे वही ही फर्टाइल फाट, बड़ा उर्वरा शक्ति हो अभी आप विज्ञान के द्वारा अपने क्या करते हो यूरिया का प्रयोग करते हो जितना सारे यूरिया जितना सारे रासायनिक सार जितना सारे रासायनिक सार जितना सारे यू, यूरिया आदि यूरिया आदि सब प्रयोग कर रहे हो इसके द्वारा इसके द्वारा जो फसल ये जो आप यूरिया और सारा पैजोना रासायनिक केमिकल सार आप भूमि में यूज करके उत्पादन करते हो खेती खेती बाड़ी कर रहे हो फसल उठा रहे हो इसमें फ्यूचर बहुत खराब है लिख कर रखना डायरी में अभी भी आपको समझ में आ रहा है सारे आदमियों का बीमारी फैल रहा है घुटना का द्वारा सब यूरिया यूरिक एसिड सारे इधर इधर डिपोजिट हो जा रहा है सारे शरीर में क्योंकि वो रासायनिक सार जो है केमिकल सार आपका शरीर में रिएक्शन फैल रहा है आपका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं जाता है क्यों भले ये रासायनिक सार से उत्पादित जो है सब आप खा रहे हो लेकिन गौमाता को काट रहा है गौमाता दूध देना जब दूध कमी हो जाए तो गौ माता को लेकर काट के उसका मांसों को बिक्री करे चारों ओर जा रहा है किसी को ये यह नहीं है गौ माता को काटने का साथ साथ गौ माता जो चिल्ला रहे आ करके जो चिल्ला रहे ये चिल्लाने का जो शब्द है ये सारा पृथ्वी में अशांति फैलेगा शांति नहीं आएगा सुबह होते का साथ साथ कम से कम साठ कम से कम साठ से सत्तर गौ माता का काटना होता है काटते हैं साठ से सत्तर हजार गौमाता सारा भारत में कम से कम 60 से सत्तर हजार गौ माता का बध होता है, है. है. यहां तक कि की बात है मथुरा में भी है कलकत्ता में सारे जाएगा काटने का व्यवस्था लेकिन शिवाजी जो है शिवाजी राजा का नाम सुने हो शिवाजी महाराज बचपन से पिता का साथ एक जगह जा रहा था बादशाह का सा देखा करने बचपन में छोटे अरे बारह साल 10 साल उम्र होगा उन्होंने देखा रास्ते में एक गौ माता को एक कसाई जोर जबरस्ती लेके जा रहा है जोर जबस्ती खींच के और गौ माता बड़ के मारे एकदम रो रही है ऐसा तो शिवाजी ने क्या की ऐसा तरवाल उठाकर वो बदमाश को ऐसा काटके फेंक दिए ये इतिहास बहुत सारे आदमी जानते है काटके फेंक दिए गोमाता का ऊपर अत्याचार करने वाले को कभी भी शांति नहीं मिलेगा अब हमारा विनती है गोमाता माता ऊपर इतना अत्याचार करके आप देखे हो देख चुके हो अभी हमारा विनती है गोमाता का ऊपर थोड़ा प्यार करके देखो हम तो सुबह होने का साथ साथ अन्निक से लेकर गोमाता का पूजा सारे मानस में सब करते सूरभी माता का पूजा आज हम कर रहे हैं ऐसा नहीं सूरभी माता का पूजा हम सुबह में ऐसे ही नृत्य खुलने का बाद ही उनके शरण उसका बंधन करता हूं इसमें क्या फायदा मिलेगा आपका जीवन में करके देखो तो पता चलेगा आपका जिंदगी में करके देखो गौ माता का पूजन गौ माता का सेवा करके तो देखो मेरा कहने पर सारे गो माता का लिए आपको अगर घर में इतना अभाव है गौ माता का खाने के लिए कुछ बचा नहीं है और बाहर में होटल में जाके स्कॉच खाते हो तो गौ माता के लिए अत्याचार कम करो करो मत गौ माता को ऐसा एक जगह बनाओ सरकार का साथ बात करके जिसको बोला अभयारण्य अभयारण्य ये अभ्यारण्य गौ माता को छोड़ दो वो हरा हरा भरा जगह में गौ माता अपने आप विचरण करते रहे और खाते रहेगा तुम्हारा खाना देने का कोई दरकार नहीं लेकिन कुछ संरक्षण करो आज हम हैरान हो रहे हैं आज टाइगर प्रकल्प पो, टाइगर प्रकल्पो प्रकल्प जानते हो प्रकल्प जानते नहीं हो टाइगर को संरक्षण करने के लिए प्लानिंग हो रहा है सरकार से टाइगर कुम्हिर कोकोडाइल कोकोडाइल टाइगर लायन ये लोगों का लिए गौमाता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है गौमाता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जितना सारे बोका, मूर्ख हैं, सब टाइगर करके रखे टाइगर प्रकल्पो हरिन प्रकल्पो हाथी प्रकल्पों की गौमाता का कोई चिंता मान निकल गोमाता जाएगा तुम क्या खाओगे तुम्हारा खानदान तो गुजर जाएगा जो आ रहा है पिछले जीनेरेशन जो आ रहा है वो तो मरेगा वो कैसे जिएगा गोमाता को छोड़ो यहाँ चारों जगह गोमाता घूमते रहे और जो आदमी गोमाता को उठाकर ले जाए उसको पकड़ो पुलिस का हाथ में दो नियम करो सब कोई कहा चरण में हमारे ये बर्थ है जो लोग गौ को काट के खा के देखे हो अत्याचार किए हो आप बात करो अभी गौ माता का थोड़ा पूजन करके देखो सेवा करके देखो आपका जिंदगी में क्या तरक्की होता है हमारा कहने से एक बार करके देखो एक बार गौ माता का थोड़ा पूजन करके देखो गौ माता का सेवा करो गो का पीति करो वैज्ञानिक लोग देखे हैं एक गोमूत्र के द्वारा कैंसर आदि बहुत डिजीज का तमाम इलाज हो सकता है और बात का रियोमैटिक जो बात है बात ये सारे गोमाता का जो पेशाब से आप बहुत कुछ दवाई निकाले हैं गोमाता को ऐसा सरकार के साथ बात करके सारे अभयारण्य करो फॉरेस्ट जे जायगा गोमाता को खुला जो आपका घर में खाना नहीं है ठीक है गोमाता को वो जगह दे आओ वो जगह गोमाता घूमते रहे अपना जो गो गोबर गौमूत्र है इसको रखो और सारे में खेती, वारी, खेती वारी के लिए गौ का पालन करो गोमाता का पालन करने से जो आपका खेतीबारी सारे सुविधा हो जाएगा आपका घर में गोमाता रहे उसके द्वारा आपका घर में बीमारी नहीं फैलेगा सारे सुविधा हो जाएगा इसलिए गोमाता का पालन करो ब्रजभूमि में ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का लीला का विचार करो उसमें देखोगे एक मात्र तो गोधन को ही धन बोला जाता था गोधन पहले जमाने में गोधन ही धन था आप तो तुम बहुत सारे चीज को धन मानते रहे अभी भी गोमाताई धन था गोमाता को ही धन माना जाता है जितना जितना सारे गो है उसका सम्मान ज्यादा है जैसे ब्रजभूमि में हमारा ये विश्वभानु महाराज इन हमारा नंद महाराज न, नंद महाराज का नौ लाख गांव थे नौ लाख नव लख गांव गौ विश्वानु महाराज उससे ज्यादा बारह लाख विश्वमानु महाराज का बारह लाख गाँव में गो माता महाराज का नौ लाख और जटिल कुटिला का नाम जानते हो सास अन्न इनके खास धंधा है जे हमारा बहु को सूर्य पूजा के लिए भेजे और पूजा करके आए हमारा गोधन जो है वृद्धि होते रहेगा गोधन आ सचमुच गोधन वृद्धि होते रहे तो इसमें गोमाता के द्वारा क्या सुविधा हो, हो सकता है आप विचार करके देखो तो तमाम आपका सुविधा मिल जाएगा तमाम समाज में गोपालन अगर शुरू हो जाए तो ये जगह सारे आपका जितना समाज संसार में जितना सारे समस्या सारे समाधान हो जाएगा अब भगवान श्री कृष्णो ने अपना लीला के द्वारा प्रमाण किए हैं अभी का समाज में फैक्ट्री का जरूरी है सारे चीज का जरूरी है लेकिन हम प्रमाण कर सकते हैं सिर्फ गो माता को आप छोड़ दो एक फाका जाएगा पूरा जाएगा आश्रम बना लो यहां अमर यहां जो आपका नर्मदा नदी का जो उत्सव है जगह का नाम क्या है नर्मदा नदी नदी जहां से निकाली है अमरकंटक अमरकंटक उसका निकट ए, एक आश्रम है इसका उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा उस आश्रम में बाहरी दुनिया का साथ कोई संबंध नहीं रख का कोई जरूरी नहीं समझता हो। बड़ा को घेर कर उसमें का का का पालन, पालन पालन के द्वारा उसमें खेतीबारी सारे काफी जमीन है। है हो रहा है एक साइड, पूरा गौमाता का जो गौमूत्र गो गोवर से खेतीबारी हो रहा है सुंदर और गोमाता गोवर गो से जो गैस है गैस प्लांट गैस प्लांट है वो गैस प्लांट से जो गैस निकालता है उसमें रसोई क्या क्रियाक्रम हो सकता या तो कंडा कंडा थप्पा पाया जाए कंडा गोमाता का गोबर से और आप जो गैस के रसोई खा रहे हो आप जो आप जो रसोई खा रहे हो जो एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये जो आप खा रहे हो बीमारी फैलेगा लेकिन गौमाता का जो जो गोबर के द्वारा जो प्लांट होता है काउडांग से गोमाता का गोबर गोमूत्र से प्लांट होता है वो प्लांट से जो जो मीथेन गैस गैस है उसमें जो रोटी पानी बनाओ द्वारा ये आपका पूरा खेती बाड़ी हो रहा है और इधर गोमाता का जो ये है उसमें रसोई करने के लिए सारे व्यवस्था है और बाहरी दुनिया का साथ उसका और जो घास फूस होता है जो निकालता है धान गेहूं से वो गोमाता का खाना का लिए व्यवहार हो रहा है खाने का खाने का चीज तो उधर ही मिल जाता है ऐसा करके हरा भरा आश्रम में पूरा कर हम दिखा सकते हैं गोमाता रहे तो भारत का नहीं पूरा पृथ्वी बच जाएगा महात्मा गांधी जी ने क्या बताएं आप विचार करके देखो महात्मा गांधी का कहना आज से पचास साठ साल पहले सत्र पहले क्या क्या प्रवचन दिए गांधी जी हम तो पॉलिटिकल लीडर का बात नहीं कहना चाहे लेकिन आपको बोलना पड़ता है क्योंकि आपको थोड़ा विश्वास हो जाए इसलिए ये जो गौ माता का किताबाला में गौशाला में कम से कम चार से पांच हजार किताब कटिया जी आप दे दोगे इधर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये गौ माता का वानी का सेवा के द्वारा जिसका साहस है गौ माता का वानी का सेवा करे और जिसका सामर्थ्य है पैसा गौशाला में पैसा के द्वारा सेवा करे जिसका पास पैसा भी नहीं है बानी का सामर्थ्य भी नहीं है उन्होंने आकर इधर गौ माता का गोबर को साने थोड़ा गौ माता का हाथ फिराए पूरा खाना दे ऐसा करके थोड़ा झाड़ू लगाए एक गौ माता का सेवन आज से आप प्रतिज्ञा करो गौ माता का सेवा करोगे एक ना एक सेवा करोगे फिर हमको बताओगे छ महीना बाद आपका क्या तरक्की हुआ है लेकिन अगर वैष्णव अपराध किए हो उसमें फल नहीं मिलेगा वैष्णव अपराध करने के साथ साथ सारे आयु आयु आयु श्रीओ धर्मो लोकाना श्रे सर्वानी पुंग्रम मोह भक्ति का अपमान होने का साथ साथ तुम्हारा आयु चला जाएगा घाटा जाएगा श्री सौंदर्य चला जाएगा कदाकार हो जाएगा यश आपका जिंदगी में जितना सारे जश है जश खराब हो जाएगा आयु श्री हो जसो धर्मो जितना सारे आप धर्म कर्म किए सारे खराब हो जाएगा आयु श्री हो जसो धर्मो लोकाना जितना सारे गुरुजनों ने आपको आशीर्वाद दिया है वो भी खत्म हो जाएगा तो ये रहने से हम नहीं बोलता जब वैष्णव अपराध ना रहे सारे कंडीशन एक ही है कंडीशन एक है वैष्णव अपराध ना रहे बस आज पाप अगर जितना सारे पाप आप किए हो अ तक क्या किया जाए उसमें कहीं आप करो सेवा शुरू करो आज से शुरू करो गौमाता का सेवा और देखोगे छह महीना का अंदर आपका तरक्की आध्यात्मिक उन्नति फिनेंशियल सारे मंगल हो जाएगा रोज गो माता को ग्रास दो सुबह में उठकर नियम है जो खाना खाओगे उसका पहला हिस्सा पहला हिस्सा गौमाता को देना चाहिए और अंतिम हिस्सा कुत्ता अंतिम हिस्सा कुत्ता को मिलना चाहिए पहला हिस्सा आदमी जो खाता है सारे गौ माता को देना चाहिए क्यों गौ माता का अंदर सारे देव देवियों का अवस्थान है गौ माता का जो चितकार है हम्बा करके उसमें वेद वे बे बोलता है सरस्वती है सरस्वती उनका जो हम्बा रब है उसमें सरस्वती विरासत है कंठ में ये सब हम कहा कहें? कितना तक कहें समय भी कम है हमारा विनती है आज गौ माता का उत्सव है खूब उत्सव करो आनंद के स्वाद गोपाष्टमी और जैसे आप गौ माता का जो व्रत गो व्रत कोई नहीं जानते है सब गो माता का व्रत भी है नौ दिन तक व्रत है प्रतिपदा से लेकर गो माता का जो गो अष्ट गोपाष्टमी सिर्फ दूध पी के गो माता को अर्चन करते माता का अर्चन माता का अर्चन किया जाए कि कृष्ण कि संतुष्ट होगा ध्यान देना है। गो माता को पशु गो माता को पशु ये विचार से सेवा करो तो होगा नहीं गो माता गो माता है इसी हिसाब से करोगे तो आपको क्या होगा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खोद ही माता का सेवा करते थे आप तो क्या आप तो छोटे मोटे जीव है आज वो काल मर जाओगे आपका क्या जिंदगी क्या भरोसा है जो साक्षात भगवान है वो गौ माता का सेवा करती थी और गौ माता को जैसे अपना माँ को भी ऐसा नहीं प्यार करते थे गौ माता का बांट में जो दूध का धड़ है उसमें जाके ऐसा करके बचपन में खाते थे गौ माता का ऊपर इतना प्यार और गौ माता भी कृष्ण भगवान को छोड़कर बिल्कुल रहते नहीं बिल्कुल असंत मथुरा में जन्म स्थान में एक व्यक्ति एक व्यक्ति बड़ा घरे घराने का संसार से आ गए और घूमते घूमते गौ माता का महिमा सुना और जन्म भगवान का जो जन्मस्थली है वहां मैनेजिंग कमेटी को बताएं हम आए हैं हमको एक सेवा दे दो गौ माता का आप करो कितना तंका चाहिए कितना तंका लगेगा बोला कुछ नहीं चाहिए अच्छा कुछ नहीं चाहिए ना हम तो कृष्ण भगवान संतुष्ट होंगे इसीलिए करेंगे तो गोमाता का सेवा करना शुरू कर दिया जब गोमाता का सेवन करना शुरू कर दिया बस उसका हो गया आनंद उसके बाद उसका जीवन का जो की क्या हुआ था सिद्धि यह आप सोच भी नहीं सकते गो का अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन दिए उसको गोमाता का पेट का अंदर ये सारे आदमी जानते हैं जन्व, जन्म स्थान में ऐसा करके उसका सिद्धि प्राप्त हुआ गो माता का सेवा भगवान श्री कृष्ण का प्राप्ति संभव है भगवान का प्राप्ति संभव है ऐसे गोमाता को मत पूछ गो माता को पालन मत करो कि महाराज हमको दूध मिलेगा दूध खाएगा उसको ऐसा हड्डा कट्टा बने ऐसा नहीं गो माता का सेवा करो प्रेम से ऐसे भगवान श्री कृष्ण पालन करते थे हम सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए इसी हिसाब इस से गोमाता का पालन करो और जितना सारे बच्चे हैं सारे ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग सब इंग्लिश मीडियम में देते हैं इंग्लिश मीडियम उन लोगों का बुद्धि खराब जैसे इंग्लिश मीडियम में देने से बच्चा बड़ा हो जाए हम तो देखे महाराज आप स्टैटिस्टिक्स देखो स्टैटिस्टिक्स जितना सारे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है आप हिसाब करके देखो सरकार का जो रिजल्ट निकालते हैं जितना सारे इंग्लिश मीडियम का छात्र है उनको अंग्रेजी में जो रिजल्ट अंग्रेजी में जो नंबर आता है कम आता है जो बंगाली मीडिया में आता तो है मातृभाषा सीखते हैं हमारा बंगला में तो ऐसे ही है उसको ज्यादा मिलता है मातृभाषा में ज्ञान नहीं है और पहले इंग्लिश सीखो इंग्रेजी सीख के बड़े हो जाएगा और जैसे गो माता गो ब्राह्मण वैष्णव सबको को अपमान करने का एक तरीका सीखेगा भगवान गोविंदो का दंडो पर क्या है नमो ब्राह्मण देवायो ताय जो जगत कृष्णा गोविंदा उसमें क्या लिखा है गोविंद को ब्राह्मण गुरु गो जो गो माता इन लोगों का लिए भगवान का जान है तो आप नहीं चिंता करोगे जितना सारे बच्चा है इसको सिक्खा नहीं दोगे ये भारत भूमि है इसमें तुम नहीं सिखा दोगे गौ माता क्या चीज है तुम उल्टा सिक्खा दोगे जो भी है चरो आज इतना तक रहे अब ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है और गो माता के अपराध करे तो धीरे धीरे आपका पतन होते रहेगा देशभूमि का सारे हमको कुछ करने का नहीं है जो फल जय गौ गौ महाराज गो माता की जय हो